आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक है, है। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ वासुदेव जी हैं जिनसे हम बात करेंगे एक युवा सन्यासी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं और बचपन से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका जाना हुआ काफ़ी अच्छा एक सफ़र है और एक अनाथ बच्चा होने के नाते किस तरह से वो अपने जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ाया उसके बहुत ही सुंदर अनुभव हम सुनेंगे उनके तो आप सभी की तरफ से वासुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति Uh, मेरा परिचय मैं पहले तो दे दूं। जी तो दक्षिण गुजरात में नवसारी शहर में मेरा जन्म हुआ था 16 तीन उन्नीस में uh, मेरा नाम है वासुदेव मफतलाल पुरोहित और एक ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था फादर का डायमंड क्षेत्र में काम था परिस्थिति वंश समय ऊँचा नीचा चढ़ा उतार आते रहते थे धीरे धीरे वह सब बंद हो गया और फिर फादर ने काम वगैरह छोड़ दिया और उस फिर मैं फादर की तबीयत भी ख़राब रहने लगी फिर छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई तो छोटी उम्र में डेथ होने के बावजूद भी मैंने डायमंड में भी काम किया दूसरे भी छोटे छोटे काम किए कहना नहीं चाहिए मगर मैंने झाड़ू तक भी लगाए हुए हैं चार सिस्टरें है थी मदर थी तो सिस्टरें भी काम करने जाती थी आ, मदर ने भी बहुत मेहनत की अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सबसे एक अहम भूमिका है कि मेरी मदर की थी जिसने खुद ने और मेरी जो दो सिस्टर थी जिन्होंने मजदूरी करके मुझे सपोर्ट दिया और उनके सपोर्ट के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका और जीवन में वृंदावन हिमालय घूमते हुए बहुत सारे महापुरुष मिले जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कहा जाए कि जिसे मुझे किसी ने अगर जहाँ से मुझे कुछ एनर्जी मिली नहीं, नहीं। तो आज से दस साल पहले शायद मैं ब्रह्मा कुमारी में गया हुआ था और वहाँ कम से कम मैं दो महीना कनेक्टेड रहा उसके बाद मेरी घरेलू परिस्थिति के कारण मैंने छोड़ दिया नहीं, नहीं। मगर वह विचार मेरे में कायम रहे और वहाँ से ईश्वर ने मुझे धीरे धीरे भीतरी एक पॉजिटिव एनर्जी नई बनती रही और नए विचार आते रहे हुँ, हुँ, हुँ, और मुझे काम करने की जैसे कि एक रडार है तो परमात्मा अपने हार्ट में एक मैसेज छोड़ता है कि मेरे जीवन में एक विजय योगी जी महाराज करके आए जिनको देख के और जिनसे मिलने के बाद मैं प्रभावित हुआ वो योगी पुरुष थे योग मार्ग से थे और एकांत में रहने वाले बहुत सौम्य व्यक्ति उनका व्यक्तित्व और त्यागी जीवन उन्होंने कुछ सिस्टम मुझे सिखाई कि इस तरह से भगवान और उनके सत्संग में आने से मेरी कम से कम जो गलत आदतें थी वास्तव में बचपन में मैंने बहुत व्यसन भी किया जैसे गुटखाए खाना है पिस्टोल पहनी ऐसा व्यसन किया मगर उन महात्मा के जीवन में आने से वो चीज़ें सब छूट गए पीछे नहीं, नहीं। और उसके बाद मेरा एक ट्रैक शुरू हुआ अध्यात्मा उसके बाद एक दो बार मैं शायद ब्रह्मा सेंटर में वापस गया था मगर फिर एक सोच चालू रही कि मुझे सेवा के क्षेत्र में भी कुछ करना है तो मैं ऐसे इलाकों में गया जहाँ पे कोई सेंटर न हो न कोई जाने वाला हो तो ऐसे बेल्टों में जाके मैं अपना धीरे धीरे प्रयत्न करने लगा और ईश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है और आज 16 मार्च को मेरा 31वां जन्मदिवस भी था तो अच्छा इन अच्छा। बच्चों के साथ मैंने मनाया था अच्छा अच्छा चलिए वासुदेव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जीवन का पड़ाव शुरू हुआ और आप आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए किस तरह से प्रेरित हुए वो आपने अपने शब्दों में बताया आइए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आप आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी भी हैं और काम कर रहे हैं तो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस अनुभव आप थोड़ा सा सुनाइए आध्यात्मिक तो ऐसा होता है कि गुड़ जो खाता है उसको पता चलता है कई बार कई लोग कई संस्थाओं के बारे में भी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं ऐसा नहीं पर भाई तूने खाया Hmm. नहीं खाया अब मैं कहूं कि गुड़ मीठा है hmm. मीठा कब होगा जब अपन खाएंगे खाने से पहले नहीं होता है और कई बार होता है कि आध्यात्मिक जगत में हमने प्रयत्न हम करते ही नहीं है hmm. हम सिर्फ इसके बारे में सोच रहे धार्मिकता अलग चीज है धार्मिकता अलग चीज है और आध्यात्मिक चीज अलग होती है आध्यात्मिक है जो आध्यात्मिक चीज अपनी आंतरिक शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण जब आता है तभी आंतरिक आनंद भी आता है वह तो एक आध्यात्मिकी परिभाषा है तो मैंने अपने जीवन में ये सोचा है कि मैं जब भी मैंने कहा ही बार कहा है कि हम ईश्वर से नित्य अगर आते घंटे या घंटे प्रार्थना करते ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैं ऐसी सोसाइटी में से आता हूँ जहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है और मैं वहाँ पर अगर जाता हूँ तो समझो कि नरक क्या है आपके जो कुचार हैं तो जहाँ पर मैं जहाँ था वहाँ इतने कुरिवाज कुचार वह एक नरक है आप वहाँ से ऊपर उठो वो आध्यात्मिक की एक यात्रा थी तो वहाँ एक महात्मा जो मैंने कहा मिले और ओम शांति में मैं दो महीने भी गया था शायद उस समय वहाँ से एक विचार शुरू हुआ जो दो महीने गया वहाँ से एक विचार शुरू हुआ फिर मुझे एक महापुरुष मिले तो वहाँ से ये प्रयत्न तो मैंने ये जहाँ तक अनुभव किया है अध्यात्म मेरे जीवन में कम से कम दस ऐसी घटनाएँ घटी हैं जिनमें रिजल्ट अच्छा ही आया है कि इंसान बहुत मुसीबत में फंस गया मगर फिर अंदर से एक परमात्मा आपको ये मैसेज देता है कि ये करो इससे ये हो जाएगा तो मेरा ये अनुभव है और रचनात्मक रुचि आप में आना तो आध्यात्मिक का मेरा यही अनुभव है कि हम आध्यात्मिक नित्य अभ्यास जब करते हैं तो आंतरिक शांति आनंद रचनात्मक रुचि बार बार आना और हमारे जीवन में हम जैसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं भी हूँ मगर आज शायद बोल पा रहा हूँ तो उस आध्यात्मिक सिस्टम की वजह से हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ शायद मेरा ब्रह्मा कुमारी में जाना ना होता और उन महात्मा का मिलन न होता तो ये शायद यहाँ पर मैं ये नहीं बोल पाता तो आध्यात्मिक चीज़ हैं वो अपने जीवन में उत्थान की ओर हमें ले जाती हूँ और आध्यात्मिक चीज़ हमें डिप्रेशन में से निकालती हैं लक्ष्य की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक चीज़ें मेरा ये अनुभव है फिर तो अभी अभ्यास चा, चालू है और आगे देखो क्या होता है <laughs> अभी बच्चे हैं परमात्मा जी, जी, जी। के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आध्यात्मिक जीवन का जो अनुभव है वो गुड़ की तरह है जो खाता है उसको मीठापन का एहसास होता है बाकी कहना और सुनने से इतना ज़्यादा फील नहीं होता लेकिन जब तक हम लोग अनुभव नहीं करते उन चीज़ों का तब तक हम उस अनुभूति को नहीं कर पाते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे कि आध्यात्मिक बातें तो हम लोग काफ़ी सुनते हैं लेकिन जीवन में अध्यात्मिक बातों के साथ साथ उसका अनुभव भी उतना ही जरूरी होता है अपने जीवन को सवारने के लिए सुधारने के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में वासुदेव जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और समाज सेवा के साथ भी आपका काफ़ी जुड़ाव है तो मैं चाहूँगा कि किस तरह के सामाजिक सेवाएँ आप करते हैं उसके बारे में बताइए हाँ मैंने समाज सेवा के बारे में तो मैं तो यूँ मानता हूँ कि हम सेवा नहीं दे रहे सबसे पहले कि हम ईश्वर के बच्चे हैं उनकी अच्छी एक संतान है और हम एक ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं हमारे पिता का जो दिया हुआ काम है शायद जो ईश्वर में करने चाहिए उसको एक बच्चे के हिसाब से हम कर रहे हैं तो हमारी एक फ़र्ज है कि हमारे पिता का काम हम कर रहे हैं ज़्यादा तो नहीं मगर मैं जब से मेरे ये विचार मैंने एक महात्मा जी को सेवा की है प्रवृत्ति में देखा था जो स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज तो से भी कुछ प्रेरणा मिली कि सेवा की प्रवृत्ति में हमें कैसा करना चाहिए तो सेवा का तो एक तो एक परिभाषा है कि जो जहाँ पे है ज़रूरतमंद है आ, उसको हम व्यवस्थाएँ पहुँचाएँ तो वनवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए आ, स्वेटर है पढ़ने के लिए जो बच्चा है कहे उसके पढ़ने के लिए कॉपियाँ वगैरह चाहिए मेडिकल कैम्प और परमात्मा और जहाँ तक हमारे धर्मशास्त्रों में एक सेवा का एक, एक अर्थ ये भी है कि अगर आपके ना कुछ करने से अगर किसी का भला होता है तो वो नहीं करना चाहिए और अगर आपके करने से कि भी किसी का भला होता है ठीक है ना तो भी एक सेवा कार्य है समाज में हम कई बार वो राग द्वेष ईर्षा के कारण जो विखवाद खड़े करते हैं तो वो ना हो तो भी एक सामाजिक सेवा का कार्य ही है तो मेरे जीवन में मैं इन जो सेवा की प्रवृत्ति हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और एक स्वामी शंकरानंद जी सरस्वती जी जो बहुत ब्रिलियंट और वास्तव में त्यागी पुरुष और सेवा के क्षेत्र में अंबाजी में भी कम से कम आठ साल उन्होंने काम किया संन्यास लिया सन्यासी भी बन गए और आज भी गरीब बच्चों के लिए और समाज में जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको वो अपनी जो ग्रुप है संस्था है उसके द्वारा तीन लाख रुपये तक बच्चों को जो हाई एजुकेशन में उनको दिलवाते हैं वेलफेयर करके एक सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई है तो ये प्रयत्न वो करते हैं तो उनसे ये प्रेरणा मिले कि सेवा कैसे की जाए तो मैं भी प्रयत्न करता हूँ और हमें रचनात्मक रुचि में ध्यान देते हुए रचनात्मक कार्य करने चाहिए कई बार हमारे समाज में ऐसा है कि हम खाने पीने में मेला लगाने में लगे हुए हैं मुझे बहुत यहाँ बच्चों ने कहा कि यहाँ ग्लोबल में बहुत कम पैसों में इस बेल्ट में वास्तव में गुजरात में तो बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं कई सारे ट्रस्ट होते हैं कि भाई नाम के लिए तो बहुत सारे ट्रस्ट संस्थाएं काम करती मगर ऐसे बेल्टों में आके इनको फ्री में सुविधा देना मेडिकल देना ये वगैरह और तो सबसे बात मानसिक यहाँ जो भी आता है उसको मानसिक सबसे बड़ी सेवा मैं मानता हूं कि उसका मानसिक अब हो क्योंकि ज्यादातर बीमारी मानसिक है तो उसमें आध्यात्मिक रुचि जब बढ़ेगी तो अपने आप मानसिक जिसका मजबूत हो जाता है मन मजबूत होगा तन मजबूत होगा और तन मजबूत होगा तो बेस्ट से बेस्ट दी बेस्ट काम हम इस वर्ल्ड में कर पाएंगे तो मैं यूँ मानता हूँ कि सबसे पहले तो हम अच्छी संस्थाओं से जुड़े ना कि कोई ट्रस्ट इत्यादि जो भी चलते हैं देखो हर कोई अपना अपना सिस्टम लेके चलता है मगर हमें जो ईश्वर ने बुद्धि दी है कि भई यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र भी है रचनात्मक रुचि रचनात्मक काम हो रहे है। हम ऐसी जगहों पे जुड़े अन्यथा स्वयं खुद हमें लगता है कि मेरे आस कुछ ऐसी जगह है जहाँ अच्छा काम करना है वहाँ करें न कि हम धर्म के ये मेरा पर्सनल मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी के द्वारा कह रहा हूँ मैं खुद ये मेरा अनुभव है कि जितने भी लोग धर्म की आड़ में जो बड़े बड़े पैसे इकट्ठा करने की सिस्टम है उससे दूर रहें हु, और जहाँ पे गुरु भी ऐसा बनाए जहाँ पे थोड़ा कुछ नॉलेज हो इससे अच्छा है कि अपन एक अच्छा पुस्तक पढ़ें हु. और उसके द्वारा जो महापुरुषों ने कहा है हमारे इससे होता है इतने अपने आस के बच्चे हों वगैरह सेवा की या प्रवृत्ति करते रहें ये मेरा खुद का विषय है जी वासुदेव जी बहुत ही अच्छा बात आपने बताया कि, कि किस तरह से हम सोशल वर्क करते हैं सामाजिक सेवा करते हैं उसके लिए आपने काफ़ी अलग अलग उदाहरण दिए और सबसे अच्छी बात मुझे वो लगे कि आप जो है मन से अगर तंदुरुस्त हो जाते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है मन आपका मजबूत है तन मजबूत है तो आपके जीवन में खुशियाई खुशियाँ मिलती हैं आप सुन रहे हैं रेडो मत वन पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और वासुदेव जी हमारे साथ हैं मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से जो है इस आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक जो भजन जो बहुत ही अच्छा लगता है आपको उसकी लाइनें जरूर सुनाइए मोहन तेरे चरणों की गर धूल ज मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदले जाए मोहन तेरे चरणों की सब कहते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है सब कहते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए मन की कल खिले जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कल खिले जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए मोहन तेरे चरणों सच केता हूं सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते बहुत ही खूबसूरत भजन आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आ रहा होगा ये भजन तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे युवा साथी जिस तरह से आज अपना एक मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए या फिर समाज में कुछ नया करने के लिए तो युवा शक्ति के लिए कुछ विचार जरूर बताएंगे हाँ मैं युवा शक्ति के लिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ है कि मुझे उस समय 100 ऐसे युवा चाहिए मेरे जैसे इस देश का काया बदल सकती है तो युवाओं को इतना मैं कहना चाहूँगा अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को और बहुत सारे महापुरुष हो गए जिन्होंने यही कहा तो 100 सालों में 100 महा सौ ऐसे युवा नहीं मिले शायद जो विवेकानंद जी ने कहा ठीक है कई महापुरुष आए तो अपने बल पर उन्होंने प्रयत्न किया मगर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा और सभी युवा स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं तो कम से कम मैं यूँ मानता हूं कि विवे विवेकानंद जी को और ऐसे आ... महापुरुषों को अपरा सुनते हो आप मानते हो पढ़ते हो पर कई बार हम क्या कहते हैं सिर्फ सुनते हैं बस जब तक हम एक विचार करते हैं और विचार के पीछे कर्म नहीं करते तो फल नहीं आता है सिर्फ खाली उस चीज़ पर विचार का फल नहीं आ सकता है बहुत मुश्किल है तो युवाओं को यही कहना चाहूँ कि आजकल जितने भी कर्म इत्यादि वहाँ जाना वहाँ जाना उनसे तो कम से कम दूर रहें और आपके भीतर एक विश्वास को खड़ा करें विवेकानंद जी कहते थे कि आप चाहो तो पूरे समंदर को पी सकते हो हमारे भीतर जब तक विश्वास नहीं है हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम हमारे भीतर एक विश्वास लाएं और निश्चित तौर पे कर लें ये मुझे करना है क्योंकि ब्रह्मांड में जो आप विचार छोड़ोगे वही रिटर्न आपके पास फलस्वरूप में आएगा तो हम मजबूत ऐसे ये काम करें और भ्रांतियों में न जाएं आपका भाग्य बदलने वाला कोई नहीं है स्वयं अपने मन को तंदुरुस्त बनाएं मन मस्त होगा तन भी मस्त होगा अपने आप रिजल्ट आएगा अपने आप आपका वो उत्थान होगा और अपने काम में आप और नित्य तौर पे आधे घंटे से घंटे आप जहाँ भी हैं वहाँ ईश्वर आराधना करें और आध्यात्मिकता से जुड़ें क्योंकि विचार जब शुद्ध हो जाएंगे तो जब आप जिस चीज़ को सेट करना चाहोगे उसमें सेट हो जाएगा पानी क्लीन है तो उसमें जो रंग डालोगे डल जाएगा कम से कम पानी को क्लीन होना चाहिए मन क्लीन होना चाहिए तो भ्रांतियों में ना आए बहुत ऐसे आजकल तो युवा निकले हैं साधु बनने की होड़ में तो साधु भी बनते हैं थ्री थ्रीले के कर लिए और ये कर देंगे वो हो जाएगा करोड़पति बन जाओगे ये कर दो वो ऐसा कुछ होता नहीं है इस ब्रह्मांड चमत्कारों से भरा हुआ पड़ा होता है कुछ थोड़ा कुछ हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये चमत्कारी है ये चमत्कार है तो इनसे कम से कम दूर रहें न तो किसी को गुमराह करना न गुमराह होना और न गुमराह होने देना युवा अगर इस राष्ट्र को ऊपर लेने जाना चाहता है तो इस बात को उसको दिमाग में फिट बैठ देना है अगर कोई गुमराह होता है तो उसको बचा लेना है वह भी एक सेवा का काम है राष्ट्र की नहीं। तो कम से कम हम गुमराह ना होए इस दुनिया में कोई दौरा धागा जो भी करते हैं सिस्टम उससे कुछ होने वाला नहीं है आप स्वम अपने बल पे खड़े हो जाओ और प्रयत्न करो अपने आप आप आगे बढ़ सकते हो भ्रांतियों से कम से कम बाहर निकल जाओ चमत्कार जैसी कोई इस दुनिया में चीज़ होती नहीं है और प्रकृति खुद चमत्कार करती है क्योंकि आज का युवा चमत्कार के पीछे भाग रहा है मैंने कई ऐसे बच्चों को देखे मुझे आके कहते कि महाराज जी कुछ करो ना मैंने कहा मैं तो कुछ ऐसा जानता नहीं नहीं कि मैं बारहवीं में पढ़ रहा हूँ तो कि आप ऐसा कुछ करो तो मैंने कहा तूने कितने परसेंट का पेपर दिया है तो महाराज जी कि मैंने पैंसठ परसेंट का दिया है तो मैंने कहा ठीक है अब तुम मानते हो कि मैंने पैसठ का दिया है तो पैंसठ का दिया है वही रिजल्ट आएगा तो हम इन भ्रांतियों से बाहर निकलें युवा के नाते में आपसे यही संदेश करें और हो सके तो आप स्वयं रचनात्मक रुचि में काम करें जैसे कि मैंने हम हम जब छोटे थे तो कई बार हमने भी ये कह है हमारे आसपास ग्रुप में लड़के कहते थे कि अपने पुराने कपड़े ना धो वगैरह फ्रेश करके इकट्ठे करके बच्चों में जहाँ ज़रूरत है वहाँ बांटते थे ठीक है ना तो हम युवा न अज्ञानता से निकलते हुए एक बहुत सारे जो रचनात्मक रुचि का एक ब्रह्मांड है पूरा जो तरंगी इस ब्रह्मांड में चलती हैं और वो ब्रह्मांड जो आध्यात्मिक चीज़ जिस ब्रह्मांड में वो उसको एक्सेप्ट करती हैं तो हम रचनात्मक रुचि ही ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ तो ये ब्रह्मांड उसको एक्सेप्ट ज़रूर करेगा न कि हम भ्रांति में रहें और वही रचनात्मक कार्य वो जितनी बड़ी तरंगे बनाएगा और वही तरंगे आपके जीवन में आपको ऊपर की ओर ले जाएगा मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि ये होता है और होगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारी युवा शक्ति को रहना चाहिए वो आपने बताया भ्रांतियों में मत रहिए और अपने विश्वास के साथ रहिए मेहनत कीजिए आगे बढ़िए आपको जो है सफलता निश्चित तौर पर मिलेगा और किसी भी तरह से हम किसी के प्रभाव में ना आए क्योंकि कभी भी प्रभाव में आते हैं तो उस व्यक्ति के फिर आदतों को पसंद करना शुरू कर देते हैं फिर देते। उसके आदतों को हम करना शुरू कर देते हैं इसलिए ऐसे बुरे लोगों के साथ या किसी भी आ, आ, लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं तो हमारी जो मुख्य जीवन की जो धारा है उसी के साथ जुड़ा रहे किसी भी अन्य जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश हम लोग करते हैं तो कभी कभी फैशनेबल भी होने की हमारी एक होड़ रहती है फिल्मों को देखते हैं तो हम समझते हैं कि हम भी हीरो बन जाएँ तो स्वास्थ्य देवी जी ने बताया कि उस तरह की बातें जो है हकीकत में नहीं होती हैं इम्पॉसिबल चीज़ें हैं पर्दे पे जो भी कुछ होता है वो सभी क्रिएट किया जाता है किसी व्यक्ति की कल्पना उसको दृश्य के माध्यम से दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं होता इसलिए जीवन में हकीकत से हमें जब भी जुड़ना होता है तो फिर बाद में बड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम अपने मूल्य अपने जीवन के मूल्यों के साथ रहें खुशी के साथ जिए जीवन को आगे बढ़ाए और अपने जीवन में आ, अच्छे लोगों के संगत में रहकर अच्छी बातें सुने और अच्छी बातों को करने का प्रयास करें और जहां मुश्किल आता है तो ऐसे बहुत सारे हमारे अभिभावक हैं टीचर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं अपने माता पिता से गुरुजनों से मिलकर अच्छी बातों को ग्रहण करें और जहां मुश्किलें आ रही हैं उनसे राय सलाह करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो इसलिए जीवन में ऐसा भी कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल है सब संभव है लेकिन बशर्त यही है कि आप सही दिशा में हो सही विचारों के साथ चले तो वो संभव हो सकता है बहुत ही अच्छी बातें वासुदेव जी ने बताया आशा करता हूँ आप सभी युवा साथियों के लिए जो मैसेज उन्होंने कोट किया है वो मैसेज आप तक पहुँचा है और आप उसे अपने दिल में रखकर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले चलेंगे ऐसी शुभ आशा करते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए एक संदेश बस यही कहूँगा कि ईश्वरीय कार्य में और ईश्वरीय आराधना में आप सब जुड़े रहें क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि ईश्वर में जब हम श्रद्धा होती है और हम ईश्वर के कहीं भी जगह एक बार पैर रखते हैं और मन में ठान लेते हैं ईश्वर तो हमें उस तरफ उठा लेता है और परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है हमें किसी की जरूरत नहीं है उसमें श्रद्धा रखें और आप सब मन से तन से मस्त रहें और खुश रहें एवं शांति <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ईश्वर के साथ रहें ईश्वर की आराधना करें और खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभ की और इन्हीं शुभ के साथ मुझे यानी आरजे रमेश और वासुदेव जी को दीजिए इजाज़त विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ रहेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो माधुन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो यह मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं यह मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जित ना ही मचल जाए Masam nee ho. diri chare